सहनावत सहनो भुन सह वीर कर्वा वह तेजस्वी नीतमस्त मिषा वह शांति शांति योग दर्शन की 45वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है कल समापत्ति के विषय में इकतालीसवी सूत्र के द्वारा उसकी व्याख्या रखी गई थी और वह समापत्ति आगे उसका कहा प्रयोग होगा किन किन अवस्थाओं में वह समापत्ति प्राप्त होगी तो उसके और जो भेद हैं वो अगले सूत्रों में आएंगे क्योंकि यहां जो इकतालीसवीं सूत्र में समापत्ति शब्द के विषय में बताया ये सामान्य रूप से उसकी व्याख्या है और मुख्य उसका अर्थ होगा कि चित्त की जो उसने आलंबन किया है जिस विषय का उस विषय के साथ चित्त की उस जैसी ही तदाकारता उस जैसा प्रतिभासित होना उदाहरण हमने दर्पण या स्फटिक मणि के रूप में देखा ये दोनों प्रकार के ही दृष्टांत दिए जाते हैं अंतर इतना है दोनों में क्योंकि यहां तो स्फटिक मणि का ही दिया है तो क्या अंतर लगता है दोनों में दर्पण और स्फटिक मणि में क्या अंतर लगता है पुष्प दर्पण के आगे भी रखा हमने और स्फटिक मणि के पास में रखा तो क्या अंतर दिखाई देगा दर्पण में पूरा पूरा रंग नहीं हा यह है स्फटिक मणि रंग उत्तर। पूरा भर जाएगा उस रंग से, उसकी आकृति से नहीं और दर्पण में उसकी आकृति भी आएगी कितना बड़ा है पंखुड़िया कितनी है नीचे का भाग ऊपर का भाग खेला हुआ है या कम खिला है अधिक खिला है जैसा भी उसकी स्वरूप है आकृति वो दर्पण में आ जाएगी और आसपास का भी दर्पण मेज पर पुष्प मेज पर रखा है मान लीजिए तो मेज का भी तो आएगा चित्र उसमें उसका भी उसकी भी आकृति आएगी लेकिन इस स्फटिक मणि पूरा भर जाएगा और केवल उसके रंग से स्फटिक मणि में हम उसकी पंखुड़िया नहीं गिन सकते अगर दो पंखुड़ी का कोई चार पंखुड़ी का पुष्प है तो संख्या नहीं आएगी उसमें स्फटिक मणि में वो इसलिए देते हैं दृष्टांत कि चित्त भी ऐसा ही है अर्थात चित्त का भी आकार उस वस्तु से पूरा भर जाता है चित्त का जो अपना स्वरूप है वो तन में तदाकार पूरा वैसा ही हो जाएगा इस दृष्टि से स्फटिक मणि का दृष्टांत दिया व्यास जी ने भी वही दिया है तो ऐसी तदाकारिता ये समापत्ति कहलाएगी अब यहां साधक के लिए जो विभिन्न विषयों का उसको प्रत्यक्ष करना है साक्षात करना है वो विषय अलग अलग प्रकार के हैं उसमें कुछ है स्थूल है कुछ विषय सूक्ष्म है स्थूलता कहां से प्रारंभ होगी पंचभूतों से पंचभूत ये स्थूल पदार्थ हैं हमारे सामने सबसे स्थूल यही तो हैं। और फिर पंचभूतों से बने हुए अन्य पदार्थ लेकिन यहां पंचभूतों से बने हुए अन्य पदार्थों का प्रसंग नहीं है यहां जो साक्षात्कार प्रारंभ होगा पंचभूतों से होगा क्योंकि अन्य पदार्थ तो उनसे बने हुए हैं और उनका हम व्यवहार करते भी हैं लौकिक व्यवहार में हम पंचभूतों का प्रत्यक्ष नहीं करते किनका करते हैं उनसे बने हुए पदार्थों का तो उनसे बने हुए पदार्थों का तो हमने ज्ञान कर ही लिया अब यदि कोई समाधि लगा करके एकाग्रता करके और उन्हीं का यदि ज्ञान प्राप्त करना चाह रहा है प्रत्यक्ष करना चाह रहा है तो उसे नया क्या मिलेगा उसमें जिनका प्रत्यक्ष हम विकसित या क्षिप्त मूढ़ अवस्था में नहीं कर सकते उनका प्रत्यक्ष करने के लिए एकाग्रवृत्ति में पहुंचते हैं तो स्थूल विषय आएंगे पंचभूत अर्थात पंचभूतों के अणु और उससे सूक्ष्म जब पहुंचेंगे तो क्या आएगा तनमात्र ये उससे सूक्ष्म हो गए उससे भी सूक्ष्म फिर इंद्रियां इंद्रियां गोलक नहीं ये कल भी मैंने बताया था गोलकों को यहां नहीं लेंगे क्योंकि गोलक तो पंचभूतों से निर्मित तत्व हैं ये तो यहां इंद्रियां सूक्ष्म इंद्रियां और अहंकार उससे पीछे जाएंगे तो महत और उससे भी पीछे महत् से पीछे मूल प्रकृति सत्व रजस और तमस तो ये तो हुए जड़ पदार्थों में सूक्ष्मता की पराकाष्ठा कहा जाकर के होगी मूल प्रकृति में और चेतन में हम देखते हैं तो चेतन तो दो ही तत्व हैं जीव और ईश्वर लेकिन यह प्रसंग चल रहा है एकाग्र वृत्ति का एकाग्र वृत्ति में दोनों चेतनों का प्रत्यक्ष नहीं होगा केवल एक चेतन का प्रत्यक्ष होता है जीवात्मा का और वो संप्रज्ञात की एकाग्र जो भूमि है उसकी अंतिम अवस्था है उसके बाद एकाग्र भूमि भी नहीं रहेगी निरुद्ध अवस्था आएगी तब ईश्वर का साक्षात्कार वो असंप्रज्ञा समाधि वो यहां प्रसंग नहीं है अभी क्योंकि ये समापत्ति जो लग रही है ये एकाग्र वृत्ति में होने वाली समापत्ति है अब यहां जो विभिन्न विषय स्थूल से लेकर के सूक्ष्म तक मूल प्रकृति तक फिर जीवात्मा तक इनको चार भागों में बांटा गया जो कि प्रथम जो प्रारंभ में जो भाग आया था प्रथम पाद का जो प्रारंभिक भाग है उसमें जहां संप्रज्ञात समाधि के भेद दिखाई थे तो वितर्क विचार आनंद और अस्मिता तो वहां भी मैंने ये विषय रखा था कि वितर्क समाधि में केवल स्थूल अर्थात पंच महाभूत ये विषय रहेगा अब उस वितर्क के यहां दो तो भेद किए जा रहे हैं सवितर्क और निर्वितर्क वो क्या अंतर आएगा देखेंगे अभी दूसरा था वहां पर विचार विचार समाधि में वहां विषय क्या रहेगा प्रत्यक्ष का सूक्ष्म भूत अर्थात तन्मात्र और पीछे और ले लेंगे इंद्रियां भी आ जाएंगी अहंकार भी आ जाएगा महत भी आ जाएगा यहां व्याख्याकारों ने विभिन्न अपने अपने मत दिए हुए हैं किसी ने यहां मूल प्रकृति तक भी लिया है विचार समाधि में लेकिन हमने जो समझा है अब तक यहां तो वितर्क हैं, विचार समाधि में जो सूक्ष्म प्रत्यक्ष करने के विषय होते हैं वह महत्व पर्यंत रहेंगे तीसरा है आनंद समाधि उसमें मूल प्रकृति का साक्षात्कार ये विषय आ चुका है सारा पीछे वहां मैंने विस्तार से बताया था ये और मूल प्रकृति के साक्षात्कार के बाद जो चौथी समाधि है अस्मिता समाधि वहां पर जीवात्मा अपना साक्षात्कार करता है अब यहां अंत के दो छोड़ दो आनंद और अस्मिता उनको यहां नहीं लिया गया है अभी यहां जो समापत्ति दिखाई जा रही है वो वितर्क और विचार में अब वितर्क और विचार में तो वितर्क ने, वितर्क में हमने कौन सा विषय लिया था पंचभूत अब क्योंकि इसके दो भेद किए जा रहे हैं सवितर्क और तो दो भेद किए जाएंगे तो फिर प्रत्यक्ष में भी थोड़ा अंतर आएगा है विषय पंचभूत ही लेकिन अब क्या अंतर आएगा वो अंतर आगे बताने जा रहे हैं हम लौके के प्रत्यक्ष में पहले देखें कि हम समाधि की अवस्था में नहीं है और हमारा व्यवहार चलता है लोक में कि कोई वस्तु हमारे सामने है कोई वृक्ष है यहां इन्होंने गौ का उदाहरण दिया है तो गो हमारे सामने है अब गो को देखते ही तीन बातें सामने आती हैं। एक तो गो शब्द हम जो भी पदार्थ देखते हैं उसका शब्द भी उठता है हमारी स्मृति से या तो कोई बोल करके बताए नहीं तो स्मृति में जो हमने पीछे जाना है हमने औरों से सीखा है वह शब्द उससे जुड़ा हुआ स्मृति में से उठेगा इसको वाचक कहते हैं वाचक शब्द लेकिन बहुत सी वस्तुएं ऐसी हैं कि अब कोई फल हमारे सामने ऐसा आ गया कि हमने उसका शब्द कभी सुना ही नहीं किसी ने बताया ही नहीं इसका क्या नाम है लेकिन फल ये तो शब्द है ये भर जाएगा अब हमें यह भी नहीं पता कि ये फल है तो क्या शब्द उभरेगा आप बताइए बस पदार्थ शब्द आ जाएगा वस्तु शब्द आ जाएगा कुछ तो आएगा तो ये जो शब्द आते हैं ये कहां से हैं ये हमारी स्मृति में पहले से हैं अब एक बच्चा देख रहा है अबोध जिसने अभी कोई शब्द सीखा ही नहीं है उसके भी सामने दृश्य आते हैं कौन सा शब्द उभरेगा कुछ नहीं उभरेगा बस केवल वस्तु मात्र है लेकिन वस्तु शब्द नहीं है उसकी स्मृति में अभी तो हम यदि योगी की तुलना करें बच्चे से तो वहीं जाकर के घटती है वैसा ही प्रत्यक्ष करना है योगी को आगे ये तो सवितर्क में नहीं निर्वित में अवस्था आएगी है यानी कि बच्चा निर्वितर्क अवस्था में है देखा जाए तो क्योंकि शब्द से रहित ज्ञान है उसका हमारा ज्ञान शब्द से युक्त होता है तो शब्द और वस्तु अर्थात जो उसका अर्थ हमारे सामने है वृक्ष ज्ञान ने कोई वस्तु गो खड़ी है तो शब्द अर्थ और उसका ज्ञान जो ज्ञान की प्रक्रिया है जानने की जो हमारे अंदर चित्त तक ज्ञान पहुंच रहा है जीवात्मा चित्त को देख रहा है तो ये जो ज्ञान है ये भिन्न है और इन तीनों के धर्म भी भिन्न भिन्न है शब्द के धर्म अलग होते हैं और जो वस्तु है अर्थ उसके धर्म अलग होंगे और ज्ञान के धर्म अलग होंगे लेकिन ये तीनों होते हुए भी हम जब लौकिक कोई प्रत्यक्ष करते हैं उस काल में पता लगता है ऐसा कि तीन अलग अलग हैं कभी हुआ ऐसा अनुभव एक, एक साथ हो रहा है पता नहीं लगता और जब हम पता लगाते हैं जिस काल में उस काल में ये समाधि का समापत्ति का नाम होगा सवितर्क समापत्ति लेकिन वहां लौकिक वस्तुओं का ऐसा प्रत्यक्ष नहीं जो हम नेत्र खोल करके करते हैं वहां ये प्रत्यक्ष अंदर ही होगा लेकिन गऊ का नहीं होगा गौ जिन तत्वों से बना है पंचभूत उसमें पृथ्वी भूत जल भूत अग्नि भूत, वायु भूत और आकाश भूत। इनका प्रत्यक्ष होना है और इनके प्रत्यक्ष में भी शब्द अर्थ और ज्ञान ये तीनों रहेंगे और तीनों भेदात्मक दृष्टि से कि ये शब्द है ये अर्थ है ये ज्ञान है तीनों को अलग अलग योगी देखेगा और इन तीनों में से जब केवल अर्थ मात्र रह जाए वो निर्वितर्क अवस्था कहलाएगी वो आगे आएगा अभी जो सूत्र 42 में आ रहा है ये सवितर्क के लिए है तो लौकिक प्रत्यक्ष से हमने ये पता लगाया कि होता तो है हम जब विचार करते हैं तो शब्द जैसे अभी चर्चा हुई तो सबको पता लगा कि हाँ शब्द तो आता है शब्द उभरता है लेकिन उसका अलग अलग भेद नहीं कर पाते हम और ज्ञान भी हो रहा है मैं जान रहा हूं ये भी हो रहा है लेकिन उसका अलग से बोध नहीं होता तो इस प्रकार से लौकिक प्रत्यक्ष में और ये योगज प्रत्यक्ष में ये अंतर है तो इस सूत्र में बयालीसवीं सूत्र में ये सवितर की ही व्याख्या की गई है तो सूत्र बोलेंगे तत्र शब्दार्थ, शब्दार्थ ज्ञान विकल्प ही संकीर्णा सवितर का समापत्ति, ही। समापत्ति ही। तत्र अर्थात जो समापत्ति के विषय बनेंगे उनमें उन समापत्तियों में जो अलग अलग प्रकार की समापत्तियां लगेंगी उन समापत्तियों में यह तत्कार हो गया उन समापत्तियों में जो समापत्ति संकीर्ण होगी संकीर्ण का अर्थ क्या होता है मिला हुआ जिसमें कई वस्तुओं का मिश्रण हो गया है हुँ? जैसे कोई हम खाद्य पदार्थ बनाते हैं तो बहुत सारी वस्तुएं मिला करके भी बना लेते हैं खिचड़ी है या अन्य कोई वस्तु है तो ऐसा जो पदार्थ है वो संकीर्ण कहलाता है यहां ये समापत्ति भी संकीर्ण हो रही है संकीर्ण इसलिए कहा जा रहा है कि ये एक तत्व नहीं है इसमें एक तत्व का साक्षात्कार नहीं है इसमें तीन तीन है और वो तीन कौन कौन से हैं? किन तीन से संकीर्ण है तो उनको अलग से गिना दिया शब्द अर्थ और ज्ञान और इन तीनों के लिए कहा गया विकल्प यहां विकल्प का अर्थ वो नहीं है जो हम व्यवहार में लेते हैं कि चाहे ऐसा कर लो चाहे ऐसा कर लो ऑप्शन ऑप्शन नहीं है ये यहां विकल्प का अर्थ है विविध ज्ञान कल्प का अर्थ ज्ञान विकल्प पीछे विकल्प वहां दूसरा अर्थ विकल्प का जी, जी, जी। वहां है विरुद्ध वहां वी का अर्थ है विरुद्ध यहाँ वी का अर्थ है विविध विविध अनेक अनेक हो गए ना शब्द भी अर्थ भी और ज्ञान भी अनेक हो गए तो तीन प्रकार के ज्ञानों से युक्त वो संकीर्ण हो गई ऐसी संकीर्ण समापत्ति का नाम दिया सवितर्का अब यहां इसको वितर्क शब्द से क्यों कहा जा रहा है तो उसमें भी ऐसे ही अर्थ कर लेंगे कि वी वी को यहां भी विविध अर्थ में ले लेंगे जैसे विकल्प शब्द में वी का अर्थ किया गया और तर्क क्या होता है उहा न्याय में तर्क शब्द आया ना तो क्या था वहां पर अभिज्ञात तत्व अर्थे कारणोपत्ति तत्व ज्ञान ऊह तर्क ये न्याय का सूत्र था कि जो हमें अविज्ञात तत्व है जिसको हमने जाना नहीं है और वहां विभिन्न कारणों से हम उपपत्ति करते हुए जो ऊहा करते हैं उस ऊह का नाम होता है तर्क अब यहां विविध तर्क विविध ज्ञान हो रहा है विविध ऊहा है तीन तीन विषय हैं इसलिए वितर्क और ये तीनों में से एक रह जाएगा तो फिर निर्वितर्क वहां निर लगा दिया उसका अभाव कर दिया यानी कि विविध नहीं है अब अब एक ही है और एक को विविध कहते नहीं एक को तो एक ही कहेंगे और यदि निर्वितर को समझना हो तो ये लौकिक व्यवहार में भी ऐसी ऐसी अवस्थाएं आती हैं हमारी जैसे कोई व्यक्ति कोई कहानी पढ़ रहा हो कोई उपन्यास पढ़ रहा हो अथवा और स्थूल दृष्टांत ले लें कि मान लीजिए कोई दूरदर्शन देखते समय कोई सीरियल देख रहा है कोई फिल्म देखी जा रही है और वहां दर्शक देखते देखते कभी कभी ऐसे संवेदनशील जो दृश्य आते हैं वो चाहे रोने के हों या इस प्रकार के बहुत से होते हैं नहीं दर्शक भी आपने रोते हुए देखे होंगे <laughs> आंखों में आंसू आ जाते हैं नहीं ये ये जानते हुए भी उस समय नहीं जान रहे हैं ये ध्यान रखना जिस समय हम खो चुके हैं उस दृश्य में ये तो हमने अब कहा है ना कि ये जानते हुए भी लेकिन कल्पना करो उसकी जो रो रहा है उसको देखना एक मिनट के लिए कि क्या वो जान रहा है इस समय नकली है सारा ये आंसू आएंगे ही नहीं अगर ऐसा बोध हो रहा है तो, मतलब है है तो। हां वो अवस्था ऐसी है कि वहां शब्द गायब हो चुके हैं और मैं जान रहा हूं ये बोध भी नहीं है केवल अर्थमात्र और ऐसा अर्थ कि जैसे मानो हम ही उसके पात्र बन गए हूं वो घटना हमारे साथ ही घट रही हो अन्य ज्ञान रहते ही नहीं मान लो कोई बच्चा है वो देख रहा है सीरियल खो गया उसमें और गर्मी का मौसम है पंखा चल रहा है और किसी ने पंखा बंद कर दिया वो तल्लीन है उसको पसीना भी आ रहा है उसको होशी नहीं है हाँ उसको पता भी नहीं इनके अन्य ज्ञानों से रहित हो गया ना बिल्कुल भी कुछ नहीं है उसी में खो चुका अब यहां समापत्ति में भी वही अवस्था लानी है यह ज्ञानपूर्वक लानी है वहां तो हम लौकिक विषयों में खो चुके हैं यहां ये यह लौकिक विषय नहीं है ये हम सूक्ष्मता में जा रहे हैं लौकिक विषय जिन वस्तुओं से बनते हैं वहां जा रहे हैं उनका साक्षात करना क्योंकि सारा उद्देश्य योग का ये लौकिक पदार्थों का साक्षात्कार करने के लिए नहीं है ये तो व्यवहार में हम कर ही लेते हैं व्यवहार सारा चल ही रहा है हमारा उनसे लेकिन ये इसका उद्देश्य क्या है कि जिन लौकिक पदार्थों में हमारे अंदर राग और द्वेष उत्पन्न हो जाते हैं उनका संपर्क होते ही उसको हटाने के लिए है सारा ये और वो कब हटेगा जबकि वास्तविकता तक पहुंचे हम अब कोई बच्चा खिलौना उसको अच्छा लगता है उसमें राग है उसके लिए कोई छीने तो द्वेष उन्दर उत्पन्न हो जाएगा रोने लगेगा और यदि उस खिलौने की पूरी बनावट उसकी जानकारी किन तत्वों से बना कैसे बना ये सारा उसको जब समझाते हैं वो हट जाता है राग वस्तु का यथार्थ ज्ञान जब होने लगे तो राग हटता है द्वेश हटता है ऐसे ही है संसार के पदार्थ हमारा राग कब तक रहेगा इनमें द्वेष कब तक रहेगा जब तक इनका वास्तविक ज्ञान नहीं होगा उसको उत्पन्न करने के लिए वास्तविकता तक पहुंचने के लिए यह शास्त्र हमारी सहायता कर रहा है अब वास्तविकता तक पहुंचेंगे तो जिन तत्वों से बना है उनको पकड़ेंगे वो पंचभूत हो गए अब पंचभूत जिनसे बने उनको देखेंगे वो तनमात्र हो गए तन्मात्र जिनसे बने उसको देखा वो अहंकार हो गया अहंकार जिससे बना कहा पहुंचे महत पर और महत जिससे बना तो मूल प्रकृति तक अब उसके आगे तो कुछ है नहीं और अब वहां तक जब साक्षात्कार हो गया तो जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहा जैसे कहीं हम रास्ते में जा रहे हो और भीड़ कहीं इकट्ठी देखी तो क्या मन में आता है कि यहां कुछ हुआ है तो हम मुख फेर करके क्या वहां से निकल जाते हैं हम भी जानना चाहते हैं देखना चाहते हैं हुआ क्या है भीड़ है तो भीड़ में आगे निकलेंगे और घटना तक पहुंचना चाहते हैं हुआ क्या है देखें तो क्या हुआ कोई बता रहा नहीं है कोई नहीं बता रहा है वहां पर पूछ रहे हैं सबसे तो हम अंदर घुस करके देखना चाह रहे हैं हुआ क्या है अब अंदर पहुंच गए सारा एक एक तत्व पूरी घटना का विवरण सब जान लिया अब क्या करेंगे हट जाएंगे वहां से हो गया काम पूरा सिनेमा हॉल में एक तो फिल्म देख रहा है अंदर दर्शक टिकट लेकर के गया है और पूरी फिल्म उसने देख ली और देख करके अब उस फिल्म में कोई रुचि है उसकी अब वो देख करके अब बाहर को आ रहा है बाहर आके देखा तो कुछ और लोग टिकट की टिकट लेने में लगे हुए हैं एक अंदर जाने को आतुर तो है एक निकलने को आतुर तो है <laughs> क्योंकि एक देख चुका है ज्ञान उसको हो गया राग हट गया एक ने देखा नहीं है उसकी उत्सुकता है अभी उससे कहे भाई देख मैं देख आया हूं। कुछ भी नहीं है इसमें <laughs> कि नहीं मैं स्वयं देखूंगा तुम्हारे बताने से मैं नहीं मानूंगा मुझे स्वयं देखना है सब तो ठीक है भाई देखा तू भी ऐसे ही निकलेगा जैसे मैं निकला बाहर के लिए तो ऐसा ही ये संसार है सांख्य दर्शन में दिया है ना उसका उदाहरण कुलवधू का दिया है कि कुलवधु घूंघट लगाई हुए है अचानक उसका घूंघट हटता है कोई अन्य जिनके सामने वो मुख नहीं दिखाना चाहती उन्होंने देख लिया और वही कुलवधू दोबारा उस व्यक्ति के सामने जाने में ल जाती है क्योंकि उसका मुख उसने देख लिया है इसलिए उसको शर्म लगती है ऐसे ही है प्रकृति भी कुलवधू के समान दृष्टांत दिया है सांख्य में कि जब जीवात्मा इसका स्वरूप देख लेता है तो ये कुल वधु ये प्रकृति उस जीवात्मा के आगे से हट जाती है क्योंकि मेरा दर्शन कर लिया अब लज्जा आती है उसको। ये किन के सामने जाएगी जिन्होंने उसको नहीं देखा है नो नृत्य दिखाती है जिन्होंने नृत्य उसका नहीं देखा है जिन्होंने देख लिया वो हट गए वहां से तो इसलिए मूल प्रकृति तक जब तक साक्षात्कार नहीं होगा तब तक हमारा राग इस संसार से नहीं हटेगा और जब तक राग नहीं हटेगा इसका अर्थ हमने जाना नहीं जैसे होता है, एक बार देखने देख लिया। एक है एक एक एक बार बार देख लिया विषय आकर्षक देखा फिर दोबारा तब देखते हैं जब प्रथम बार में कुछ न कुछ कमी रह गई है अभी कुछ रस लेना बाकी रह गया है कहाँ तक देखें वो इसलिए कि पीछे की स्मृति हमारी धुंधली पड़ जाती है तो चलो और ताजा करते हैं उसको और ताजा करते हैं बार बार बार बार क्योंकि प्रश्न उठेगा कि यदि दोबारा देखने से कुछ भी अंतर नहीं आया तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि दोबारा कोई देखे दोबारा देखने की उत्सुकता ये स्वयं बता रही है कुछ अभी और प्राप्त करना है कुछ जानकारी और बढ़ानी है हम कहें ठीक है प्रेरणादायक मूवी है इसका अर्थ है कि अभी प्रेरणा हमारे अंदर पूरी आ नहीं पाई तो और अपनी प्रेरणा को बढ़ाने के लिए दोबारा देखते भाई पर्वत पर कोई चढ़ रहा है और पर्वत पर चढ़ करके एक चोटी आई उस चोटी पर हम पहुंच गए लेकिन उस चोटी पर पहुंच करके और पर्वत में आपने देखा होगा जब भी जाते हैं तो जब एक चोटी देखते हैं तो और आगे पर्वत दिखाई देने लगता है उससे ऊंची और चोटी दिखाई देने लगती है फिर वहां पहुंचते हैं फिर देखा कि उससे भी ऊंची एक और चोटी है लेकिन जो सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गया एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गया अब उसको और कहीं कोई दूसरी ऊंचाई दिखाई नहीं दे रही है अब किधर जाने को उत्सुक होगा वो हो गया काम पूरा तो यहां भी हमारे ज्ञान की पराकाष्ठा ये मूल प्रकृति पर जा करके समाप्त होती है तो जब तक हम इसका साक्षात्कार नहीं करेंगे तब तक ये प्रकृति हमारा साथ नहीं छोड़ेगी और इसीलिए सूत्र जो योग में आता है कि प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम ये सारा दृश्य सारा संसार ये सारे संसार के पदार्थ ये भोग और अपवर्ग इन दो प्रयोजनों को पूरा करने वाले हैं लेकिन दोनों में बहुत अंतर है यदि हम भोग प्रयोजन क्योंकि कोई इस सूत्र का प्रमाण देकर कहने लगे कि मैं सांसारिक पदार्थों का भोग कर रहा हूं तो क्या बुराई है पतंजलि भी तो कह रहे हैं दृश्य भोग दो के, दो के लिए है मैं पतंजलि की ही तो आज्ञा का पालन कर रहा हूं कह सकता है नृश्य कि किस लिए है भोगार्थम अकवर को हटाओ थोड़ी देर के लिए दोनों है ना समुचे मान लो भाई भोग भी है अपवर्ग भी है तो एक हमने अपना लिया एक आप अपना लो <laughs> हमें ये अच्छा लग रहा है आपको वो अच्छा लग रहा है लेकिन दोनों पतंजलि की आज्ञा पर चल रहे हैं क्या ये है? कुछ लोग ऐसा ना दोनों मार्ग हाँ वहां मार्ग दोनों में आ गया मार्ग दोनों में आ गया यह भी मार्ग ये भी मार्ग है ठीक है, है आपको ये अच्छा लग रहा है हमें ये अच्छा लग रहा है लेकिन अब इनमें अंतर क्या है भोग और अपवर्ग में कि भोग को उद्देश्य मान करके हम इस दृश्य का यदि प्रयोग करेंगे तो भोग की कभी समाप्ति नहीं होती भोगान भोक्ता वो जो कर्म कर लिया उस, कर जो उसको। और नए कर्म हो रहे हैं और उनसे नया भोग बन जाएगा चलता ही रहेगा ये भोग समाप्त होना ही नहीं ये श्रिंखला है ये श्रृंखला है श्रृंखला यूं नहीं टूटती इसलिए जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा अपर वैराग्य और पर वैराग्य तब तक ये दृश्य हमारे लिए भोग उपस्थित करता रहेगा अर्थात यदि हम ये कहें कि जैसे बात आई कि ये दृश्य किसके लिए है भोग के लिए ठीक है हमने भोग लिया अब तो दृश्य हटे जैसे हमने कोई यात्रा करनी है बस में चढ़े तो बस को साधन के रूप में अपनाया और गंतव्य पर पहुंच करके बस से उतर गए संबंध तोड़ दिया नहीं बस से हमारा कार्य पूरा हो गया तो अगर ये दृश्य भोग के लिए तो ठीक है हमने भोग तो लिया एक जीवन भोग लिया दो जीवन भोग लिए कितना भोगेंगे और अब तो, तो ये हटे लेकिन नहीं हटता ये वही कह रहा हूं मैं कि भोग यदि हम उद्देश्य मान करके दृश्य का प्रयोग कर रहे हैं तो दृश्य से हमारा संबंध नहीं टूटेगा तो कारण क्या है कि हमने हमारा भोग तब तक चलता है जब तक दृश्य को हमने दृश्य समझा ही नहीं है हमें जब तक वास्तविक ज्ञान नहीं है तब तक हमारा भोग चलेगा अब ईश्वर यही तो कह रहा है क्योंकि अन्य योनियों को देखते हम वो दृश्य को नहीं जान पा रहे केवल मनुष्य ही तो ऐसा है जो दृश्य को जान सकता है तो मनुष्यों ने बार बार क्यों देता है ईश्वर मनुष्यों ने इसीलिए दे रहा है कि यहां आकर के इस दृश्य को तुम जान करके और भोगों को समझ करके और उनसे हटके अपवर्ग को प्राप्त करो और अपवर्ग यदि हम उद्देश्य बना लिया हमने अब ये दृश्य हट जाएगा भोग रूपी लक्ष्य बना करके ये दृश्य नहीं हटेगा अब जिसने ये प्रयोजन पूरा नहीं किया अर्थात दृश्य को समझा ही नहीं तो बार बार बार बार ये जन्म होगा या नहीं होगा क्योंकि ईश्वर का जो हम एक कामना है परमात्मा की ईश्वर की हमारे लिए कौन सी कामना होती है उसकी मंत्र बोलते हैं हम यदंग दासु अग्नि भद्रम ईश्वर का संकल्प है हमारे लिए और स्वयं जीवात्मा कह रहा है मंत्र तो ईश्वर के ही है लेकिन ईश्वर ऐसा मंत्र जीवात्मा से कहलवा रहा है वो बता रहा है मेरा संकल्प क्या है तो जीवात्मा अपने मुख से बोल रहा है कि तम भद्रम करिष्यसि तू मेरा कल्याण करेगा ऐसा तेरा संकल्प है तो ये ज्ञान कौन करा रहा है ईश्वर करा रहा है कि मेरा संकल्प तेरा कल्याण करना है अब किसी ने दृश्य को अभी समझाई नहीं संबंध टूटेगा नहीं जन्म होता रहेगा और जन्म से दुख होता रहेगा और दुख का होना ये कल्याण है क्या ये तो कल्याण नहीं है तो दृश्य को जब तक नहीं जानेंगे तब तक बार बार बार बार ईश्वर हमें अवसर देता रहेगा कि चलो पीछे चूक हो गई है कोई बात नहीं अब जान लो जैसे किसी छात्र के लिए कोई सवाल कोई प्रश्न हल करने के लिए गणित का दिया गया अब वो नहीं हल कर पाया उलझ गया उसमें तो क्या कहेगा अध्यापक भाई दोबारा करके देखो दोबारा करो उसके लिए और अध्ययन करो और पढ़ो और उसकी बारीकियां समझो कि कहां से कैसे प्रारंभ करेंगे किस विधि से इसको हल करेंगे तो जब तक वह प्रश्न हल नहीं हो जाएगा छात्र को प्रयास करते रहना ही होगा और जब पूरा प्रश्न हल हो गया फिर उससे संबंध हमारा हट जाएगा तो ये संसार भी एक प्रश्न है ये पहली है तो उस साक्षात्कार तक पहुंचाने के लिए समापत्तियां सामने आ रही है तो हमारी जो प्रथम समापत्ति प्रारंभ होती है ये पहले स्थूल विषयों से प्रारंभ होती है और उसी का नाम है सवितर का समापत्ति भाष्य देखें कि तद यथा अब ये जो यथा कहकर के आगे दृष्टांत दे रहे हैं ये लौकिक दृष्टांत दे रहे हैं ये समापत्ति का विषय नहीं बनेगा समापत्ति को समझाने के लिए लौकिक दृष्टांत दे रहे हैं कि जैसे यहां हम अलग अलग तीन तीन बातों का प्रत्यक्ष करते हैं कि तद्यथा गौह इति शब्द ये एक शब्द हो गया और गौ इति अर्थ ये अर्थ क्या है क्या वस्तु भी शब्द है पदार्थ भी शब्द है हम पूछ रहे हैं अर्थ क्या है हाँ वो जो प्राणी खड़ा है चार पैरों वाला है सामने जो हमें प्राणी दिख रहा है जैसे उदाहरण के लिए कोई हमें प्यास लग रही है अब प्यास लग रही है तो हमने जल मांगा किसी से कि हमें जल जाए प्यास लग रही है तो जल ये शब्द ही तो है ये जल शब्द है अब जल आ गया गिलास में अब जो गिलास में जल है यह शब्द है क्या यह तो शब्द नहीं है ये अर्थ है और हम जब उसको पीने लगे तो पीने लगे अब पीते समय क्या जल शब्द बोलेंगे अब बोली नहीं मिलेगा ना उसकी आवश्यकता है हो गया ना शब्द समाप्त और पीने के बाद जो तृप्ति का अनुभव हो रहा है अब हैं यह है वास्तव में अर्थ और उस तृप्ति में कोई शब्द है अब किसी को दो प्रकार की मिठाई खाने को दी गई जलेबी और रसगुल्ला अब जलेबी कैसी लगी मीठी उसे पूछें जलेबी कैसी लगी क्या बताएगा वो कैसी लगती है मीठी रसगुल्ला कैसा लगा वो भी मीठा अब अगला प्रश्न क्या दोनों की मिठास एक जैसी थी नहीं। नहीं। टेस्ट में अलग होगा मिठास तो है। टेस्ट में एक ही ये कौन सा भाग्य हो गया स्वाद में तो है। और फर्क किसी चीज में नहीं है, नहीं। तो दो है। दोनों बराबर है तो एक तो फिर अलग अलग क्या है <laughs> अलग अलग ही हैं। दोनों का जो प्रत्यक्ष हुआ है इसके कहते हैं रस का प्रत्यक्ष ये रस विषय है शब्द स्पर्श रूप रस, गंध, हम रस की बात कर रहे हैं अभी तो ये रस का प्रत्यक्ष हुआ लेकिन मेरा कहना यह है कि इस प्रत्यक्ष को आप शब्दों में डालो। जलेबी की मिठास का मिठास के लिए अलग शब्द लाओ रसगुल्ला की मिठास के लिए अलग शब्द लाओ ढूंढो <laughs> क्या कहेंगे हम सामने वाले से कि भाई हम तो बता नहीं सकते दोनों का अंतर आप, आपको पता करना है तो स्वयं खा करके देखो हो गए ना मजबूर विवश हो गए ना अर्थात अभिव्यक्ति के लिए उस स्वाद की उस रस की अभिव्यक्ति के लिए हमारे पास शब्द नहीं है तो जहाँ शब्द समाप्त हो जाए उसे कहते हैं अर्थ अलग अलग है तो अलग अलग रस तो ये नहीं अलग अलग जलेबी और रसगुल्ला का फिर तुम भी वसी लाइन पे आ गए ये अलग अलग ही है ना अलग अलग ये ये बात कि है किसमें रसगुल्ला में रसगुल्ला मतलब मतलब मतलब ये है, है विकृति तो विकृत रसगुल्ला क्यों खाएंगे आप हो? कहां पहुंच गए यहां बिल्कुल ताजा बना हुआ है अभी अभी का। कोई विकृति नहीं है इसमें। तो अर्थ उसे कहते हैं ऐसे ही यहां पर जो प्राणी खड़ा हुआ है गो नाम का यह है अर्थ लेकिन शब्द इससे भिन्न है स्वयं आगे बताएंगे ये कैसे कैसे भिन्नता है और तीसरा क्या है गौ इति ज्ञानम गौ का ज्ञान अब ये तीनों अविभागिन विभक्ता नाम अपी विभक्ता नाम अपी को पहले बोल देंगे कि ये जो तीन है ये विभक्त हैं पृथक पृथक हैं और इनका ग्रहण विभक्ता नाम अपी अविभागे न ग्रहणम दृष्टम विभक्त होने पर भी हमें ग्रहण कैसा हो रहा है अविभक्त रूप में अविभाग के रूप में हम हम विभाग करके ग्रहण नहीं कर रहे हैं किसी सामान्य व्यक्ति से यू ही पूछ बैठे हम कि तुमने तुम जो गाय को देख रहे हो और उससे इन तीनों का अलग अलग भेद करने को कहें वो कहे क्या बोल रहे हो पता नहीं मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि ये गो शब्द है कि अर्थ है कि ज्ञान है अरे गाय है खड़ी है बस धीक तो रही है तो हमारा ज्ञान हमारा प्रत्यक्ष ये अविभक्त रूप में हुआ है ये विभक्त रूप में नहीं हुआ वो तो हम जब ये सूत्र पढ़ेंगे चर्चा कर रहे हैं अब थोड़ा वहां करेंगे विश्लेषण कि हाँ वास्तव में होता तो ऐसा ही है और आगे की पंक्ति से स्पष्ट हो जाएगा आगे कहा कि विभज्य मानाश्चर्य अब ये कैसे है विभज्यमान ये अलग अलग कैसे हैं तो कहा अन्य शब्द धर्म शब्द के धर्म अन्य होते हैं देखो यहां शब्द एक तो शब्द वो होता है जो हम कान से सुनते हैं श्रोत से वो शब्द यहां नहीं है यहां वो शब्द नहीं है क्योंकि यहां किसी ने कहा नहीं ये गऊ है हमने कान से नहीं सुना सामने विद्यमान गो प्राणी को देखते ही हमारी स्मृति में जो शब्द उभर रहा है वो शब्द है और यदि हम उस श्रोत्र वाले शब्द को लेते हैं तो वहां भी हम देख सकते हैं किसी ने बोल करके ही बता दिया मान लो किसी ने आज पहली बार देखा गो के लिए किसी बच्चे ने या कोई अन्य प्राणी आया हम बड़े हो गए लेकिन उस प्राणी को हमने आज तक नहीं देखा किसी ने बताया अब ये इसका नाम ये है तो वहां जो हमने शब्द सुना तो शब्द के धर्म क्या होते हैं वही शब्द में वर्ण अलग अलग आते हैं और उसमें उदात्त अनुदात स्वरितानुनासिक निरुणनासिक ये सब धर्म किसके हैं ये शब्द के हैं क्या ये धर्म गो के हैं क्या ये धर्म ज्ञान के हैं ये विभक्त तो कैसे हैं ये बता रहे हैं हम समझे कैसे अलग है शब्द उस अर्थ से शब्द अलग है ये पता कैसे लगेगा तो पता लगेगा उसके स्वरूप को देख करके किसका स्वरूप भिन्न है इसका भिन्न है तो शब्द के धर्म अन्य है अर्थ के धर्म अन्य है भाई गो प्राणी है दूध देने वाली है घास खाती है, है? किन किन तत्वों से बनी है तो सारे तत्व सारे पदार्थ सारे धर्म उसके अलग हैं उसमें रंग है रूप है स्पर्श है हम्म, ये सारे धर्म हैं। और ये शब्द में नहीं थे और उसका अधिकरण आधार भी अलग है वो सामने भूमि पर खड़ी है और शब्द हमारे अंदर है शब्द बाहर नहीं है ऐसे ही ज्ञान अब ज्ञान का धर्म अलग है ज्ञान हमारे अंदर हो रहा है जीव को ज्ञान होता है चित्त के माध्यम से जाना उसने लेकिन ज्ञान रूपवान नहीं होता ज्ञान का स्पर्श नहीं होता गो का स्पर्श हो रहा है तो इस प्रकार से सब धर्म तीनों के हम देखते हैं तो एक भी धर्म किसी दूसरे से नहीं मिलता तो अन्य शब्द धर्म अन्य अर्थ धर्मा अन्य ज्ञान धर्मा ज्ञान तो शब्द का भी हो सकता है अर्थ का हाँ इन तीनों का भी होगा अलग अलग शब्द का ज्ञान भिन्न है अर्थ का ज्ञान भिन्न है धर्म और ये ज्ञान का ज्ञान ज्ञान का ज्ञान होता है कि मैं जान रहा हूं इसका ज्ञान ये थोड़ा और अंदर पहुंचिए मैं जान रहा हूं इसका ज्ञान ये अलग है लेकिन सामान्य अवस्था में ऐसा बोध नहीं करते हैं लेकिन होता तो ऐसा ही है अगर हम नहीं जान रहे हैं तो पता कैसे लगा हमें लेकिन मैं जान रहा हूं इसका भी ज्ञान होता है हम पकड़ नहीं पाते उसके लिए हा तो ज्ञान भिन्न है इति विभक्त विभक्तः है यहां पंथा का तात्पर्य मार्ग इनका स्वरूप भिन्न भिन्न है तत्र अब इन तीनों में समापन्न से योगि न जो योगी समापन्न हो चुका है जो इन विषयों से जुड़ चुका है जिसके चित्त ने इन विषयों का आलंबन कर लिया है ऐसा जो योगी है उसका योगवाद्य समाधि प्रज्ञायाम समारूढ़ जो गवाद्यर्थ गवाद गो आदि आदि में ये शब्द और ज्ञान भी आ गए गो अर्थ गो शब्द गो ज्ञान ये समाधि प्रज्ञायाम समारूढ़ समाधि समाधि प्रज्ञा में समाधि प्रज्ञा से तात्पर्य यहां पर समाधि की भूमि में जो प्रज्ञा जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है उस ज्ञान में शब्द का ज्ञान अर्थ का ज्ञान ज्ञान का ज्ञान ये जो समारूढ़ हो गया है गवाद्यर्थ ज्ञान से युक्त सचेत यह गवाद्यर्थ यदि शब्दार्थ ज्ञान विकल्प अनुविध उपावर्तते यदि वह ज्ञान शब्द अर्थ और ज्ञान इन तीनों के विकल्प से विंधा हुआ है तीनों से संकीर्ण है ये संकीर्ण का अर्थ किया अनुविध उपा वर्तते ऐसा यदि उपस्थित हो रहा है तो सा संकीर्णा समापत्ति का इति उच्यते यहाँ विधेय है हमारा सवितर्का हाँ तुम्हारा प्रश्न ये आ रहा होगा कि यहाँ तो गोवादी को ही ले रहे हैं अंदर हाँ, सामान्य रूप से हम देखते हैं पंक्ति से यही अर्थ निकलता है लेकिन कल भी मैंने ये विषय रखा था और कल क्या बताया था मैंने कि हम क्रम से देखें योगांगों को तो यम नियम के बाद जहां हम अपनी चंचलता को हटाना प्रारंभ करते हैं पहले शारीरिक चंचलता हटेगी वो किससे हटेगी आसन से ठीक है अब चंचलताएं समाप्त होने लगी एक एक करके पहले स्थूल फिर उससे सूक्ष्म फिर उससे सूक्ष्म फिर उससे सूक्ष्म बाहर से लेकर के अंदर तक की चंचलता हलचल तो आसन में शारीरिक चंचलता समाप्त हुई प्राणायाम किया थोड़ा मन को स्थिति के अनुकूल बनाया और उसके बाद प्रत्याहार जमन को स्थिति के अनुकूल बनाया तो इंद्रियों में जो चंचलता थी अब उसमें प्रयास किया उनको रोकने का तो इंद्रियों की चंचलता अर्थात प्रत्याहार करना ये क्या है पांचों इंद्रियों से पांचों प्रकार के विषयों में से एक भी विषय ग्रहण नहीं करना है अब यदि गो प्राणी को हम बाहर देखेंगे तो नेत्र का प्रयोग हुआ कि नहीं तो फिर जो ये हम संगति लगाएंगे समापत्ति तक पहुंचने के लिए पीछे के जो गंग का जो क्रम देखेंगे वो संगति लगेगी उसमें तो योगी देख रहा है लेकिन देखते तो देख हुए क्या देख रहा है देख रहा। तो क्या कर रहा है फिर वही हो गया नहीं आंख तो खोली उसने। ना उसने या तो आप ये कहो कि आंख बंद करके देख रहा है नहीं खोल ही देखा, हाँ। तो तो देखा तो खोल देखा तो प्रत्याहार हुआ मेरा कहने का तात्पर्य प्रत्याहार के बाद की अवस्थाएं हैं ये तो प्रत्याहार में हमने इंद्रियों को ता इंद्रियों के द्वार तो बंद कर दिए हैं सारे इंद्रियों के विषय कौन कौन से होते हैं शब्द स्पर्श रूपरसगंध तो इन पांचों को आप ग्रहण नहीं कर रहे हैं हम काफी आगे निकल चुके हैं ना अब इन पांचों को ग्रहण नहीं कर रहे जो करते ना है। ना ना जो ही है। ध्यान शब्द नहीं है ये ध्यान इससे पीछे का होता है ये कल भी कहा था मैंने ध्यान में चिंतन होता है और चिंतन में स्मृति वृत्ति कार्य कर रही होती है हाँ ये स्मृति वृत्ति नहीं है ये यहां स्मृति थोड़ी सी है कौन सी थोड़ी सी कि हमने जब गो को सामने देखा तो ये जो गो शब्द हमारे अंदर उभरा ये कहां से उभरा क्या इसका प्रत्यक्ष है प्रत्यक्ष है स्मृति में है ये तो ये तो स्मृति है अभी और भी स्मृतियां उभरेंगी गाय दूध देती है हैं गाय को चारा दिया जाता है गाय को खूंटे से बांधते हैं दूध ऐसे निकालते हैं गाय सीधा प्राणी है ये सारे जो हमारे अंदर भाव उठ रहे हैं ये जो विषय आ रहे हैं ये कहां से आ रहे हैं क्या इनका प्रत्यक्ष हो रहा है ये सब स्मृति में है इन उस प्राणी से संबद्ध जो जानकारियां हमने पीछे पहले इकट्ठी कर रखी हैं वो सारी उभरेंगी इसीलिए अगले सूत्र में स्मृति परिशुद्ध हुए हाँ दृष्टांत ही माना जाएगा क्योंकि देखो दृष्टांत कहते किसको दृष्टांत चलो अच्छा ऐसे समझ लो दृष्टांत और दृष्टांत दोनों में अंतर होता है कि नहीं है अच्छा यथा कहकर के दृष्टांत देते हैं या दारिष्टांत तो यहां जो भाष्य प्रारंभ हुआ ये कहां से हुआ यथा से तो इसका अर्थ दारिष्टांत नहीं है ये दृष्टान्त से जो बात समझाई जाती है उसे दृष्टांत कहते हैं दृष्टांत से जिस विषय को हम समझते हैं जैसे किसी से कहा कि नील गाय गवाई बोलते हैं ना उसको कि गवय कैसा होता है तो क्या बताया गो के समान यथा गौ तथा गवया तो गऊ गव क्या है दृष्टांत गवय क्या है दृष्टांत अब यहां भी गो को कह करके सामने रख करके समझा रहे हैं तो ये दृष्टांत है हमें इसका साक्षात नहीं करना है अब वो दार्ष्टान्त अलग बनेगा हमारा अर्थात वहां भी है, समापत्ति जो हो रही है अंदर वहां भी जो ज्ञान जो प्रत्यक्ष साधक को होगा योगी को होगा वो भी शब्द अर्थ और ज्ञान से अनुविध होगा ये सभी तर्क में घटेगा केवल निर्वितर्क में ये भी हट जाएगा क्योंकि ये सभी तर्क का सूत्र चल रहा है तो वह ज्ञान इनसे अनुविध होगा अब यहां थोड़ा सा विचारणीय बन जाता है कि ये पंक्ति की इसकी संगति कैसे लगे क्योंकि यहां जो शंका हमारे मन में आई वो इसी को देखकर करके आई कि समापनस योगिनो योग्यर्थ है समाधि प्रज्ञायाम ये है यह है थोड़ा विचार का विषय लेकिन वैसे हम जब देखते हैं तो मैंने कहा ना कि प्राणायाम भी हो चुका प्रत्याहार भी हो चुका धारणाध्यान ये सारे हो गए भी है, तो नहीं शब्द अर्थ जीनों तो से अनुविध है लेकिन तीनों से अनुविध को हम यू ले सकते हैं कि आदि शब्द उसमें आ गया है अब इसको यूं घटा सकते हैं संगति लगाने के लिए कि जैसे उदाहरण में हमने गो देखा ठीक है दृष्टांत में गो को ले लिया अब दार्ष्टांत में आदि को ले लो अब आदि से हम अन्य पदार्थों में अर्थात भूतों से लेकर के और पीछे को हटते जाएंगे हटते जाएंगे हटते जाएंगे वहां इस तरह से ले सकते हैं वहां इस गो को नहीं लेंगे क्योंकि इस गो का प्रत्यक्ष तो यदि हम नेत्रों से करेंगे तो फिर ये प्रत्याहार तो हुआ ए, प्रत्याहार नहीं हुआ ये और बिना प्रत्याहार हुए हम ज्ञात समाधि में नहीं पहुंच सकते प्रत्याहार के बाद धारणा ध्यान से भी आगे पहुंचना होगा और यह विषय यदि मान भी ले हम के चलो खड़े होकर के नेत्र खोल करके और कोई गाय देख रहा है तो कोई कहेगा कि योगी जो है संप्रज्ञात समाधि में है इस समय क्या व्यवहार में ऐसा कभी सुना है या कोई घोषणा करने लगे देखो मैं समाधि लगाए हुए कैसे गाय देख रहा हूं आता है क्या व्यवहार में ऐसा तो व्यवहार भी हमें ये बता रहा है कि समाधि एक अलग अवस्था है और फिर आसन भी लगाना है वो कहे ये भी आसन है खड़ा हूं ये खड़ा होना आसान ही तो है वो कैसे स्थिर सुखम आसन भाई मेरी आनंद भी आ रहा है और स्थिरता से खड़ा हूं हिल नहीं रहा हूं बिल्कुल है? और आसनों में होते ही है कितने प्रकार के आसन है तो खड़ा खड़े होके आसन नहीं करते हैं क्या लेकिन यहाँ वो आसन नहीं है आप क्या कह रहे आख खोल करके समाधि लगाएंगे तो आप यही कहना पड़ेगा कि पतंजलि को प्रत्याहार से पहले ये समाधि का विषय लेना चाहिए था योगांगों में समाधि नहीं समाधि में एकाग्र वृत्ति है एकाग्र वृत्ति विषय कोई है उसके अंदर ठीक है विषय कोई है उसके अंदर तो चित्त तो वहां फंसा हुआ है चित्त वहां लगा हुआ है और चित्त का संपर्क नेत्रों से है नहीं और नेत्र आप बंद करके बैठे ही थे पहले आपका कहना यह है कि बाद में मान लो खोल लिए समाधि लगाते लगाते उसने तो नेत्र बंद करके बैठा था एकाग्र में है एक विषय का प्रवाह चल रहा है समान प्रवाह और एक विषय का जब प्रवाह चल रहा है चित्त वहां लगा हुआ है तो चित्त का संपर्क अन्य इंद्रियों से अर्थात नेत्र से भी नहीं है तो नेत्र से नहीं है तो नेत्र में पलक उठाने की क्रिया करने के लिए प्रेरणा कौन देगा वो वहां फंसा हुआ है उधर और बिना प्रेरणा दिए पलक ऊपर को नहीं उठेंगे नहीं खुलेंगे ये। संभव ही नहीं है नहीं। वो दूसरी बात है वहां पर वो मार्ग में चल रहा है लेकिन अंदर चिंतन का विषय उसका और है अंदर चिंतन का विषय तुम ये शंका करना चाह रहे हो कि आ के अंदर चिंतन कर रहा है और वहां पर चित्त उस चिंतन में लगा हुआ है तो पैरों को प्रेरणा कौन दे रहा है चलने के लिए ऐसा प्रश्न समाधिस्थ होकर के चलने का वही तात्पर्य है के समाधिस्थ होकर के जिन विषयों का उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को वो बनाया हुआ है हाँ तो को वो चिंतन तो कहेंगे उसको ईश्वर विषय देखो ध्यान रखो सदा कि ईश्वर को यदि हम चिंतन शब्द से बोल रहे हैं ईश्वर चिंतन का विषय है तो चिंतन में सदा स्मृति वृत्ति का ही प्रयोग होता है उसको प्रत्यक्ष कभी नहीं कह सकते ईश्वर प्रणधान में भी वहां ध्यान है वहां एकाग्रता की बात हो रही है और एक ध्यान में भी एकाग्रता होती है क्या है ध्यान की परिभाषा तो ध्यान की परिभाषा प्रत्यय तानता प्रत्यान और प्रत्यय की एक तानता क्या है समान प्रत्यय का प्रवाह अब समान प्रत्यय का प्रवाह अर्थात हमारा जो चिंतन का विषय है वो एक ही है समान प्रवाह चल रहा है ये ध्यान की अवस्था है समाधि की नहीं है वहां ध्यान की बात है तुम्हारे बहुत, बहुत अच्छा अभ्यास है वो लौकिक कार्य भी करेगा रास्ते में चलेगा भी सब काम करेगा अब अंतर क्या है सामान्य मनुष्य में सामान्य मनुष्य के व्युत्थान काल में और योगी के व्युत्थान काल में समाधिस्थ योगी की जो समाधि को प्राप्त कर चुका है ऐसे योगी के काल में क्या अंतर आएगा कि सामान्य मनुष्य व्युत्थान काल में रहेगा तो व्युत्थान काल की अवस्था में वो राग और द्वेष इत्यादि जितने भी अविद्या के जो घटक हैं उन सबसे युक्त रहेगा लेकिन समाधि को पहुंचा हुआ व्यक्ति जब व्युत्थान काल में आएगा तो अन्य संपर्क में पदार्थ आने पर भी अविद्या के घटक उसके अंदर नहीं उभरेंगे तो हाँ इसलिए कहते हैं कि वह भले ही रास्ते में चल रहा हो फिर भी कोई अंतर नहीं आता तो वृत्ति सारूपी तो कहेंगे वित्तान काल समाधि वाले का नहीं बनेगा कभी असंप्रज्ञात में पहुंचा हो या संप्रज्ञात में पहुंचा हो उत्थान काल उसका भी होता है हाँ स्व स्थित का तात्पर्य क्लेशों को हटा लिया है अपने चित्त से संस्कारों को क्षीण कर लिया है तो चित्त अपने वास्तविक स्वरूप में वृत्तियां जो अविद्या की थी जो अविद्या के संस्कार थे वो उसमें नहीं उभर रहे हैं क्योंकि ईश्वर ने हमारा चित्त ऐसा बना करके नहीं दिया है कि उसका अस्तित्व तो वो तभी तक रहेगा जब तक कि उसमें अविद्या रहेगी अविद्या का आना तो चित्त की गंदगी कहलाती है और गंदगी चित्त का स्वरूप नहीं है चित्त का स्वरूप क्या है प्रख्या रूपम प्रकाशशील और प्रकाश का अर्थ है यथार्थ ज्ञान यथार्थ ज्ञान का साधन है हमारा यह चित्त और हम अयथार्थ ज्ञान इससे कर रहे हैं तो ये चित्त की गंदगी है चित्त का मल है ये और वो अविद्या है तो अविद्या जिसने अपनी क्षीण कर ली है नष्ट कर ली है ऐसा असंप्रज्ञात अवस्था को पहुंचा हुआ योगी भी जब युद्धान काल में आएगा तो उसका चित्त प्रख्या रूप ही रहेगा यथार्थ ज्ञान से युक्त ही रहेगा इसलिए कहा गया है स्वस्थ ये इसलिए कि अब उसको दुख है ही नहीं दुख किससे उत्पन्न होता है हम ये अविद्या आदि को ये क्लेश क्यों कहते हैं क्लेश का अर्थ क्या होता है भाई इति क्लेशा जो हमें दुखी करते हैं वो क्लेश हैं और क्लेश उसने नष्ट कर लिए तो दुख देने वाला कौन है उसके पास में अब कोई भी नहीं है और दुख का न होना आनंद होना आनंद की अवस्था रहना इसी का नाम है अमृत अमृत भोग भागी वो अमृत का भोग कर रहा है तो इस तरह से ये संकीर्ण जो है इसका नाम सवितर का समापत्ति रखा गया और इस सवितर का समापत्ति में योगी जब भूतों का साक्षात करेगा तो उस अवस्था में शब्द अर्थ और ज्ञान ये तीनों रहेंगे लेकिन वह तीनों को पृथक पृथक भी जान रहा होगा लेकिन पृथक पृथक जानने पर भी वो अपने शब्दात्मक शब्द को और ज्ञान को हटा नहीं पा रहा है अभी समझ में आ गया नहीं पता तो है कि तीन अलग अलग हैं ये लेकिन अलग अलग होने पर भी अनुविध है उसका चित्र उनसे पता लग चुका है लेकिन अभी हटाने में असमर्थ है अब हटाने का प्रयास यहीं से प्रारंभ हो जाएगा क्योंकि जब पता लग गया अलग अलग है हमारे कपड़े पर धूल लगी है पता लग गया हमें तो हम उसको साफ करने का प्रयास करेंगे कि नहीं करेंगे तो जब तक साफ करने का प्रयास कर रहे हैं एक ये अवस्था और एक साफ कर चुके गंदगी हटा दी एक वो अवस्था अंतर है दोनों मैंने तो जब तक पता लग गया है अब साफ करने का प्रयास भी प्रारंभ हो चुका है ये तो कहलाएगी सवितर का समापत्ति और जब साफ कर लिया शब्द भी हट गया ज्ञान भी हट गया केवल अर्थ मात्र रह गया ये फिर अगले सूत्र में निर्भतर का के रूप में आएगी इसको कल को देखेंगे अब प्रणोधनी